जिज्ञासा शास्त्र में पढ़ते हैं और संतों से भी सुनते हैं कि व्यक्ति को गुणग्राही होना चाहिए परंतु मानस में एक जगह आया है सुनहु तात मयाकृत गुण और दोष अनेक गुण यह उभय न देख यहीं देखी यह सो अविवेक मानस इस चौपाई में तो गुणों को भी देखने का निषेध किया है इसका क्या तात्पर्य है समाधान वो स्वामी जी कहते हैं कि जगत में यही दिखाई देता है कि यह गुण है यह दोष है यहाँ गुणों और दोषों की संख्या बहुत ज़्यादा है परंतु है ये दोनों ही मायाकृत जैसे एक पर्दे पर प्रकाश से देवता भी दिखता है और राक्षस भी पर वहाँ केवल पर्दा ही है इसी प्रकार इस मायामयी नाम रूपात्मक सृष्टि में गुण और दोष बहुत अधिक है परंतु विवेकी पुरुष यही समझता है कि सब का स्वरूप जो चेतन है उसमें न गुण है न दोष ये तो माया से दिखने वाले जगत में ही है केवल व्यवहारिक है जगत में आप खोजें तो बड़ा ब्रह्मा में भी दोष दिख जाएगा और कौवे में भी गुण दिख सकता है एक किसान सुबह सुबह कहीं जा रहा था तो एक कौवा सामने आकर कांव कांव करने लगा किसान ने कहा अरे मैं काम के लिए जा रहा था यह अपस्कुन हो गया तब कुआँ बोला अः मनुष्य तो बुद्धिमान तो बहुत है पर मुझ में दो गुण तुझसे ज्यादा है एक गुण तो यह है कि खाने की कोई वस्तु दिख जाए तो मैं काँव काँव करके अपने समाज को बुला लेता हूँ और मिलकर खाता हूँ छिपकर कभी नहीं खाता तुम्हारी तो छिपकर खाने की आदत है अकेले ही सब खाना चाहते हो दूसरा गुण यह है कि सूर्य भगवान के उदय होने से पहले ही मैं उठ जाता हूँ और तुम मनुष्य होकर आठ बजे तक सोते रहते हो कहने का तात्पर्य यह है कि यह सृष्टि गुण दोष दोषमयी है जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकितार मानस इसलिए हर जगह तुम्हें गुण भी मिल सकता है और दोष भी व्यवहार में व्यक्ति को गुणग्राही होना चाहिए और परमार्थ दृष्टि को इस चौथाई में कहा गया है उभय न देखिए किसी का गुण दोष मत देखो क्योंकि ये मायाकृत है वास्तविक तो है नहीं मायाकृत वस्तु को देखकर क्या करोगे इसलिए जो चेतन है उसी को पकड़ो तुम्हारे चेतन स्वरूप में न गुण है और न दोष यदि किसी से देखे बिना रहा ना जाए तो गुण दूसरे में देखो और अपने में दोष जब अपने में दोष देखोगे तभी उसे निकाल पाओगे दूसरे में गुण देखोगे तभी उसे ग्रहण कर पाओगे सिद्धांत तो यह हुआ कि गुण दोष दोनों को न देखकर केवल अधिष्ठान परमेश्वर को देखो और व्यवहार में गुणग्राही बनो ऐसा करोगे तो तुम संत बन जाओगे गोस्वामी जी ने भी यही बात कही है संत हंस गुण पय परिहरि भार विकार